कृष्ण यजुर्वेदिया कठोपनिषद इसमें हम लोग अतिम बल्ली में षोड़श मंत्र देख रहे थे शतमचका चृदय से नाड्यस्तासा मूर्धान अभिनश्रितैका तयर ऊर्धम भवन्ति यह भविन्ती उपासना का प्रकरण है किंतु भास्कर कहते हैं टीका में यदभा प्रकरण विषया एव गति तद असत प्रकरणाद क्योंकि ये उपनिषद ये ब्रह्म का ही प्रकरण है इसलिए यहाँ जो श्रवण हो रहा है तयर्धमायन ऊर्धमा आयन गच्छन यह ब्रह्म का प्रकरण होने से ब्रह्मविद विषया एव यम गति यम ब्रह्मविद विषय बहुवी जो कहते हैं सिद्धांत कहता कि तद असत तो प्रकरण प्रकरण का लक्षण मीमांस के लोग क्या कहते हैं उभ्याकांक्षा परस्पराकांक्षा प्रकरणम तो प्रकरण प्रकरणात क्योंकि अर्थात यहाँ <coughs> ब्रह्म विषयक प्रकरण चलता है विषय एवं गतिरि तदस्य सिद्धांति कहते हैं गति गतिश्रवणिंग यहाँ गतिश्रवण हुआ है तयोर्धम ये गतिश्रवण जो हुआ ये गति ये यिंग हुआ लिंग किसका लिंग हुआ कहते कथ परिने गमन योगे अशा गवगमेश गति गत्य का जहाँ विचार है वहाँ परिच्छि होना पड़ेगा अपरिचिन्न में कोई गमन नहीं होगा और ब्रह्मविद विषय कहेंगे यह गति तो ब्रह्मविद तो ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवती और ब्रह्म व्यापक होने से कोई गमन नहीं हो पाएगा ब्रह्म जो ए, गमन योग्यता ही ब्रह्म में नहीं है और यहाँ गति श्रवण हो रहा है जिसमें गमन योग्यता है उसी में ये वाक्य का संयोग करना पड़ेगा तो गतिश्रवणे न लिंगे न गतिश्रवण हो गया यहाँ लिंग लिंग का लक्षण शब्द अर्थ प्रकाशन सामर्थ्यम लिंगम सर्व सर्वशब्दा लिंगमित्य विधीयते दे दिए दो नंबर टिप्पणी में अर्थ प्रकाशन सामर्थ्यम लिंगम एक नंबर में दे दिए परस्पराकांक्षा प्रकरण वह आकांक्षा वहां अर्थसंग्रहित दिए तभी सिद्धांत कहता है कि लिंग बलवान है प्रकरण के अपेक्षा परिचिन्ने गमन योग्यशिया गते हैं संबंध अवगम अशिया गते हैं जो यहाँ श्रवण हुआ ऊर्धव आयन यह गति का संबंध परिचिन्न में ही होगा परिचिन्न अर्थात जो जीव और आप जो प्रकरण से ब्रह्म ब्रह्म ज्ञानी का गति कहा जाएगा वो संभव नहीं है क्योंकि दुर्बल न प्रकरण प्रकरण लिंग के अपेक्षा दुर्बल है तीन नवटी दे दे। तो तीन नंबर टिप्पणी दे दिए श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण स्थान नाम समवाये पारदौर्बल्यम अर्थ विप्रकर्षा ये विनियोग विधि का छह प्रमाण इनको कहा जाता है सहकारी प्रमाण विनियोग विधि अंगांगी निर्णय करेगा कौन किसका का अंग होगा <Goshem> अभी यहाँ ये वाक्य है तयोर्धमायन अमृतत्व मेती ये किसका अंगो बनेगा ये ब्रह्मज्ञानी का अंग होगा अथवा अज्ञानी का अंगो होगा अर्थात अज्ञानी का, तो का गति को कहेगा अथवा ज्ञानिका गति को कहेगा तो ज्ञानिका गति को कहेगा तो प्रकरण प्रमाण से कहना पड़ेगा अज्ञानिका गति को कहना पड़ेगा तो लिंग प्रमाण से कहना पड़ेगा क्योंकि गमन योग्यता अज्ञानी में ही है ये दोनों में अभी विवाद होने से कहते हैं निर्णायक कौन होगा कहते हैं श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्यान ये छह सहकारी प्रमाण हुए समवाय एकत्रीकरण जहाँ एकत्र आ जाएंगे पार दौर्बल्यम परस्य दौरबल्यम जो पर होगा वो दुर्बल हो जाएगा तो अब यहाँ लिंग और प्रकरण कौन दुर्बल होगा प्रकरण क्योंकि पर में है श्रुति श्रुति का क्या लक्षण कहे हुआ निरपेक्ष रो श्रुति तो थोड़ा बहुत है याद भी रहना चाहिए नहीं तो पता भी नहीं चलेगा यहाँ श्रुति क्या है आगे लिंगम लिंगम हो गया अर्थ तो प्रकाशन सामर्थ्यम आगे वाक्यम वाक्य समिव्याहारम वाक्यम एक साथ पढ़े गए तो उसको वाक्य प्रमाण कहेंगे और प्रकरण हो गया वो है आकांक्षा प्रकरण आगे स्थान स्थान अर्थ सन्निधि क्रमो वाह ऐसा क्या तो सन्निधि सन्निधि अर्थात पास में पढ़ा गया अथवा तो दूर में है किंतु समान क्रम में है तो कहीं अंग जिस क्रम में है अन्यत्र अंगी उसी क्रम में है तो एक दो तीन चार पढ़ा गया फिर कहीं अन्य जाकर के अध्याय में एक दो तीन चार पढ़ा गया अभी सन्निधि नहीं है पास पास नहीं है किंतु क्रमो समान है इसका जो एक है वो वहाँ का एक के साथ ही अंगांगी भावो हो जाएगा इसको क्रम कहते हैं तो वो दोनों स्थानों से लिया जाएगा और समाख्या समाख्या तो योगी का शब्द तो समाख्या जैसे पौरोडास कहेंगे तो से पौरो पौरो ये हो गए हैं सहकारी प्रमाण विनियोग विधि अंगांगी भाव निर्णय करेगा किंतु ये छ हो जाएंगे सहकारी ये सब वहां सहायता करेंगे इतने न्यायात टीका में दुर्बल न प्रकरण न प्रकृत ब्रह्मविद्ध संबंध अनुपपत्ते प्रकरण दुर्बल हो गया इसलिए यह वाक्य को ब्रह्म ज्ञानी के साथ संबंध नहीं करवा पाएंगे प्रकरण किससे दुर्बल हो गया यहाँ लिंग से तो लिंग के द्वारा यह वाक्य किसके साथ अभी करेंगे ज्ञानी का नहीं हो पाएगा फिर अज्ञानिका तो अज्ञानी में ही गमन योग्यता है और दूसरा चीज है कि ब्रह्मज्ञानी का संबंध अगर ये तयोर्ध तया सुसुमनया जो मुर्धानम अभिश्रिति एक अभिनीश्रिता एका उसी को ही तया कहा गया अगर ब्रह्मज्ञानी का सुषुमना नाड़ी से भी गति हो सकती है फिर अन्य नाडी से क्यों नहीं होगा अन्य नाडी से भी होगा तो होने से फिर क्या होगा कहते हैं कि पशु पक्षी स्थावर योनी किसी तक भी चला जा सकता है यहाँ कहते हैं नाड़ी अंतराणाम तत्संबंध प्रसंगात तत्संबंध ब्रह्मविद अगर ब्रह्मज्ञानी का सुषम्ना नाड़ी के साथ संबंध होगा तो अन्य नाड़ी के साथ भी हो जा सकता है तो होने से कहते हैं कि फिर अभी विश्व में अन्य उत्क्रमणे भवन थी फिर को भी ये स्थिति हो जाएगी और श्रुति विरुद्धत्व प्रसंगाच अगर ये सब मानेंगे तो ब्रह्मज्ञानी का भी गति होगी और केवल सुषुम में नहीं अन्य नाड़ी से भी गति हो सकती है तब तो सारे श्रुतियों का विरोध हो जाएगा तो ये श्रुति जो कहते हैं न तस् प्राणाउत्क्रामंती तो ब्रह्मे वसन ब्रह्मा पियते वाम पार्श्व में दे श्रुति का विरोध होगा विस्तरच प्रकटार्थे द्रष्टव्य प्रकटार्थ नामक ये आनंद जी का ग्रंथ है वो कहते हैं कि अधिक देखना है तो वहाँ देख ले सकते हैं अर्थात ये ब्रह्म ज्ञानी का विषय नहीं है आगे भाष्य में इधानी सर्व बल्ली अर्थो उपसंहार्थम आह इदानीम अभी सर्व बल्ली अर्थ तो छ बल्ली हो गए ये सबका जो अर्थ उसका उपसंहार और तस्में इदम उसके लिए कहते हैं आगे मंत्र उसके लिए आते हैं अंगुष्ठमा पुषोन्तरात् सदा जनादे तं तीरा प्रबृहन मृत तं तं अमृतं मुंजादिवेशिध शुक्रम अमृत तुक्रम अमृतम सदा जनादय सन्निष्ट जैसा है अन्वय हो जा स्वात्शरी प्रबृहेत मुंजादशिका धर्म अन्वय जैसा है तम विद्या शुक्रम मंत्र कान्वय जैसा हैं अंगुष्ठ मात्र पुरुष यज पुरुष अर्थात जीव का स्वरूप है कहते हैं कि पुरुष अंतरात्मा अंतर सदा जनान हृदये सन्निविष्ट हृदय अर्थात बुद्धि बुद्धिवृत्ति में सदा ये प्रतिबिंबित हो रहा है वहाँ उपलब्ध होने से कह दिया गया हृदय सन्निविष्ट जो जहाँ उपलब्ध होता है वो वहाँ है ऐसा कह दिया जाता है ये पुरुष अंगुष्ठ मात्र अंगुष्ठ अर्थात जो हाथ का जो वृद्धा अंगुली अंगुल जाता है अंगुष्ठ क्योंकि मनुष्यों का जो हृदय होता है वो उतने उसके अंदर में जो आकाश होता है उतने बड़ा ही होता है जो अंगुष्ठ कहते हैं तो इसलिए बार बार यहां आता है अंगुष्ठ मात्र पहले आया था अंगुष्ठ मात्र पुरुषो मध्यात्मनितिष्ठति दूसरा मंत्र आया था अंगुष्ठ मात्र पुरुषो ज्योतिरिवा अधूमक ये सब मंत्र पहले आए थे अंगुष्ठ मात्र अर्थात हृदय में अनुभव होते हैं परमात्मा इसलिए अंगुष्ठ मात्र कहते आ गया जनाना हृदय सदा सन्निविष्ट सर्वदा विद्यमान है चाहे वो सुसुप्ति में जाए चाहे जागरण स्वप्न किसी भी अवस्था में सुसूप्ति तो में खाली और हृदय सन्निविष्ट नहीं कहा जा सकता है क्योंकि हृदय उस समय में व्यापक तंग तंग अर्थात ये जो अंतरात्मा उसको स्वात शरीरात प्रबृहेत बृह उद्यम ने प्रबृहेत अर्थात अलग करे कहाँ से स्वात शरीरात अभी ये सब शरीर शरीर उपलक्षित तो जितने सारे उपाधि स्थूल और सूक्ष्म ये सब के ये सबके साथ अभी उपाधि से उपहित तो हो गया है अभी कहते हैं यह स्वाद शरीरा शरीर से उपाधि से प्रबृहे प्रभृहत अर्थात तो निष्कर्षित अलग करे पृथक कुरिय पृथक कुरिया शरीर से उसको पृथक करे अभी ये जो अंतरात्मा अभी विशिष्टत्व में उपलब्ध हो रहा है उसे शरीर से अलग कर लेंगे तो करने से ये जो शुद्ध होगा ये तुम पदार्थ होगा ना तत्पदार्थ होगा उपाधि से जब अंतरात्मा जब उपाधि से शरीरादि उपाधि से इसको भिन्न करके जान लेंगे ये तुम होगा तत् तो होगा अच्छा शायद सुनाई भी नहीं दे पड़ा है लोगों को जब शरीरादि से अलग करेंगे तो ये किस पदार्थ का शोधन होगा तुम पदार्थ का तभी तो यहाँ कहते हैं कि तम तम अर्थात मुझे प्रत्येक आत्मा तुम, तुम, तुम, तुम पदार्थ स्वात अर्थात शरी शरीर उपाधि से उसको अलग करें कैसा कहते हैं मुंजा तो मुंजा वो कहते हैं जिसके अंदर में इशिका मुंजा घास एक प्रकार के उसके अंदर इशिका इशिका अर्थात तू, वो तूला उसको निकालने के लिए धैर्य न बहुत ज्यादा धैर्य आवश्यक होता है टूट जाता है वो अभी तम पदार्थ का शोधन करके निकाल लिया शरीर से उपाधि से सब अलग कर लिया अभी कहते हैं तम तम अर्थात जिसको अभी अलग कर लिया तो विद्यात सुक्रम अमृतम सुक्रम अमृतम ब्रह्म जिसको आप शरीरादि उपाधि से अलग कर लिए वही ब्रह्म ही है तम सुक्रम अमृतम विद्यात वही सुक्र है ब्रह्म है अमृत है अर्थात ये तत्वम पदार्थ का ऐक्य कह रहे हैं यह तम विद्या सुक्रम अमृतमि वही ब्रह्म है जो प्रत्यक है वही ब्रह्म है इस प्रकार की जान लीजिए विद्यात जान लीजिए तम विद्यात सुक्रम अमृतम पुनर् मतलब है, ये पुनर्कथन दुर्वचन हुआ और आगे इति तम विद्या सुक्रम अमृतम इति ये दोनों कहते हैं अध्याय समा ये अर्थात ग्रंथ समाप्ति हुआ अध्याय समाप्ति उपनिषद परिसम शब्द से दोनों ये उपनिषद पूरा हुआ भाष्य में अंगुष्ठ मात्र पुरुषोत्तरात्मा सदा जनाम यहाँ तक तो मंत्र का प्रतीक ले लिए भाष्य करने सदा तो है सदा जनाना हृदय सन्निविष्ट तो हृदय अर्थात कहते हैं कि जनानाम संबंधिनी हृदये तो ये नहीं कि पशुओं का हृदय में ये नहीं है तो वह है यहाँ तो होता है मनुष्यों को ही ये अधिकार है हृदय अपेक्षाया तो मनुष्याधिकारा ऐसे मनुष्य मनुष्याधिकार ऐसे ब्रह्म सूत्र है हृदय सन्निविष्ट हृदय में ये सन्निविष्ट अर्थात वहाँ उपलब्ध होता है यथा व्याख्यातस जैसे व्याख्यान कह गया हृदय सन्निविष्ट तो ये जैसे व्याख्यान किया गया है अर्थात वो पहले आया था अंगुष्ठ मात्र पुरुष जो पूर्व दो मंत्र आए थे तम तो, तम तो तो अर्थात ये जो अंगुष्ठ मात्र पुरुष जो प्रत्येगात्मा स्वात स्वात अर्थात आत्मीयात शरीरात स्वात का अर्थ आत्मीयत आत्मीयर्थ सरीरा अर्थात शरीर शरीर अर्थ अर्थात शरीर द्वयाथ दो शरीर है उससे प्रभृहेत प्रभृहेत में धातु हो गया बृह उद्यमने अच्छा दे दिए दोनों टिप्पणी बृह उद्यमने धातु प्रयोगम सूचयन व्याचे इसलिए भाष्यकार कहते हैं प्रभृहेद का अर्थ उदयक्षेत उद्यक्षेद का अर्थ फिर कहते हैं निष्कर्षेत उसका अर्थ पृथक कुरिया इतने सारे अर्थ दे दिए ये सब शरीर उपाधि इससे अलग करें शरीर में नहीं हो यह सूक्ष्म शरीर में नहीं हो इस प्रकार की ये सब मनोबुद्धि ये सब के साथ अपना तादात्म्य में हटाए कि दृष्टांत तो दीजिए हमको नहीं तो कहें। समझ में कठिन होता है दृष्टांत तो देते हैं मुंजात इव इशिकाम अंतस्थाम धैर्य अप्रमादेन मुंजात मुंजा घास उससे जैसे इसी का वो उसका अंदर में होता है ऊपर का छिलका को धीरे धीरे निकालना पड़ता है तो अंतस्थाम वो छिलका निकलते निकलते अंदर में जो सफेद होता है ये टूट जाता है तुरंत अंतस्थान धैर्य न धर्य है न अर्थात अप्रमाद है न अंतस्थान अर्थात अंदर में वो विद्यमान है ये आत्मतत्व तो, किंतु तो धैर्य करना पड़ता है जैसे काष्ठ में में अग्नि है किंतु अरण्य मंथन करना होता है कितना परिश्रम इसी प्रकार के यत्न पूर्वक करना होता है धर्यण अप्रमादेन तो प्रमाद से ये नहीं होगा ये गीता में न श्रद्धा वन लवते ज्ञान तत्पर ये आवश्यक है मुंडीन लभ्य नाय मात्मा बलहीन लभ्य न प्रमादा प्रमादात तपसो वाप्य लिंगात ऐसे मुंडो को अये महात्मा बल ही न बल ही नै न अर्थात तो चिताग्रता नहीं है रजस्तम से वो सबके द्वारा प्राप्त नहीं होगा है बल का अर्थ शारीरिक बल नहीं है अर्थात बुद्धि बल होना चाहिए न ये महात्मा प्रवचन न लभ्यो न च प्रमादात तो प्रमादा। प्रमाद प्रमाद होगा तो बल नहीं होगा परस्पर विरोधी चीज है तपस्व अर्थात शारीरिक तपस्या इत्यादि खाली करने से उससे नहीं होगा तपस्या करना है तो अनुयतरे का चिंतन वो सबसे ऊंचा तपस्या तपस्व वापी लिंगात लिंग ये कपड़ा उदल गया उससे कुछ होने वाला नहीं है और ऐ तेर उपायेर यतते यस्तु विद्वान तस्येश आत्मा विशते ब्रह्मधाम ऐसे है ना विशते ब्रह्मधाम ए तेर जो सब उपाय कहा गया इसी उपाय से अगर चलेंगे तो शास्त्र में महापुरुषों के द्वारा जो सब उपाय दिखाया गया है उसी में ही चलना होगा तो हम अगर अपना कुछ मार्ग स्थिर कर लेंगे कहते मार्ग अगर हमारा द्वारा स्थिर होगा तब लक्ष्य फिर हमारा द्वारा स्थिर नहीं होगा लक्ष्य अगर हमारा द्वारा स्थिर होगा मार्ग तो जैसे कहा गया शास्त्र में दोनों हमारे हाथ में परमात्मा दिए नहीं है ये कठिन हो जाएगा कहते ना परमात्मा ये अंतिम सबके शासन अपने हाथ में रखे है ऐसा ही करेगा तो होगा घरियण का अर्थ अप्रमादेना प्रमादरहित तो होकर के ये तो सनक सुजाति है ना प्रमादो वही मृत्यु इसको विवेक चूड़ाम दिखाए हैं प्रमाद मृत्यु है मृत्यु अर्थात पुरुषार्थ प्राप्त नहीं करने देगा यही मृत्यु है पुनः मृत्यु अर्थात पुनः वह अविद्या काम कर्म उसी में लगा रहेगा ये मृत्यु है तंग शरीरान निष्कृष्टम चिन्ह मात्रम विद्या जानीया सुक्रम, अमृतम यथोक्त ब्रह्म तम, तम यह जो प्रत्यगात्म शरीरात, निष्कृष्ट शरीर से जो अलग कर लिए, उसी को ही विद्यात, चिन्मात्री चिन्मात्र है विद्यात विद्या में त्रयोदश अध्याय में इद शरीर कौंतेय यते, आगे क्षेत्र तद विद अभी क्षेत्र कहते जीव इसको शोधन कर देंगे तो प्रत्येगात्मा हो गया आगे क्षेत्र ज्ञापिमा विधि सर्व क्षेत्रेश एक ही है तो यह सब बात यहाँ कहा जाता है प्रथम ये तुम पदार्थ का शोधन करना होता है तुम पदार्थ शोधन होने से ही फिर आगे तत्पदार्थ तो विद्यात अर्थात बीजानियात शुक्रम अमृतम यहाँ सुक्रम अमृतम का अर्थ यथोक्तम ब्रह्म तोम पदार्थ शोधन होने से उसी में ब्रह्मत्व तो का कथन किया जाएगा दिर्वचनम उपनिषद परिसम इति शब्दस्य मंत्र मै तम विद्या शुक्रम अमृतम फिर कहे तम विद्या शुक्रमामृतम आगे दिर्वचन और इति शब्द ये दोनों ही उपनिषद परिसम उपनिषद का समाप्ति पूरा हुआ विद्या स्तुति अर्थो अयम आख्या आख्यायिकाथो उपसंहारो अधते विद्या ब्रह्म विद्या उसका स्तुति के लिए अयम आख्यायिका अर्थ ये जो आख्यायिका इतना बड़ा ये आख्यायिका आ गया एयम राजनसिकता को लेकर के ताको ले करके। इसका अर्थ उपसंहार करते हैं अभी अधूना उचित कहा जाता है अयमाख्यायिका उपसारो विद्यास्त अधुना उच्यते इस प्रकार वाक्य काम न कर मृत्युपोक्ता नचिकेत तो लद्या में योग विधि च्रह्माप्त विरजो मृत्युप्योग विद्यात्मे अथ मृत्यु प्रोक्ता है एताम विद्याम नाचिकेतो ब्रह्मप्राप्तो अभूत विद्यात्च वित् विधि एव ब्रह्मप्राप्तो ब्रह्माप्त बीरजो अभूत ये दोनों के साथ नहीं र्थात तभी इसका उपसंहार करते हैं मृत्यु प्रोक्ता एताम विद्या मृत्यु यमराज के द्वारा कहा गया एयताम विद्या और कृत्न च योग विधिम जो आगे योग विधि ये सब का अस्तित्व वो तत्व भाव न चय ये जो सब योग विधि ये कहा गया अर्थात सगुण साकार इसमें पहले श्रद्धा करके फिर ब्रह्म हे जगत अधिष्ठान यह विश्वास करके आगे चलना है ये सब योग विधि वहाँ कहा गया कृत्सण नाचिकेतो लब्ध्वा नाचिकेत तो छंदसा मतलब छादस प्रयोग है अर्थात नचिकेता लब्ध्वा लब्ध्वा अर्थात तद्भूत तद्रूप होकर के लगध्वा, लगध्वा, ता ता ता ता हो करके, ये विद्या प्राप्त कर लिया अर्थात ब्रह्म एवं अस्मी लब अर्थ त अभूत कहते हैं ब्रह्म प्राप्त ब्रह्म प्राप्त अर्थात मुक्त हुआ यह सब करके अर्थात योग विधि विद्या ये सब प्राप्त करके नचिकेता ब्रह्म प्राप्त हो ब्रह्म प्राप्त अर्थात मुक्तो अभवत कैसे हो गया कहते हैं बीरज अभिमृत्यु अर्थात बीरज रज अर्थात मल मल अर्थात धर्माधर्म उ धर्माधर्म यही मल है तो यह सबसे अर्थात ुक्त हो गया तो भीगतम रजो यश्मात सब बीरजा इस प्रकार के हो जाएगा रजस है ना अन्य कोई और उपाय देखना होगा बीरज बीरजस अभूत विमृत्यु अच्छा ठीक है थोड़ा देखेंगे इसका विमृत्यु अर्थात ये भी बहुब्री है तो विगत हो इस प्रकार की तो विरजो विमृत्युर अभूत अभूत अर्थात वो था ही खाली अज्ञान से अपने आपको को धर्मा धर्माधर्म विशिष्ट होकर के जन्म मृत्यु चक्र वाला ऐसा मानता था आगे कहते हैं योपी अन्यो एवं वित्त अन्य जो भी इस प्रकार की जान लेता है क्या जान लेता है जो नचिकेता जान लिया प्राप्त कर लिया तो वो भी अध्यात्मम, वो अध्यात्म तत्व को जो अन्य कोई भी जान लेता है एवं वो भी ब्रह्म प्राप्त बीरजो भी मृत्यु अभूत वो भी हो जाए भविष्यति, वो भी इस प्रकार की हो जाएगा भाष्य में मृत्यु प्रोक्ताम एयताम ब्रह्म विद्या समस्त सोपकरण इति मृत्यु मृत्युना प्रोक्ता जो यहां तक विचार हुआ कठोपनिषद में कठोपनिषद्यार्थात अंतिम में ब्रह्माकार वृत्ति और उसमें निष्ठा हो जाना योग विधिम चनम समस्त सोपकरण सफलम बाकी जितने योग विधि योगम इंद्रियधारणा ये कहा गया समस्तम समस्तम का अर्थ है सोपकरण उपकरण उपकरण साधन तो ये सब योग विधि उसका साधन के साथ सफलमती इति तथा सफलम अर्थात उसका फल के साथ भी तो यदा पंचावतिषंत ज्ञानी मनसा सह का बुद्धिश्च न विचेषति ताहोम परमा गति स भी कह दिया गया साधन के साथ सब फल भी कथन हो गया नाचिकेतो तो बर लब्ध्वा प्राप्य इतर्थ नाचिके तो लब्ध्वा कहा गया तो नाचिकेतो कैसे प्राप्त कर लिए कहीं बर प्रदान येमराजी ने बर दे दिए थे तो इसलिए नचिकेता वो बर का आश्रय से प्राप्त कर लिए मृत्यु और पंचमी मृत्यु सेब्धवा कर तो प्राप्त प्राप्त करके किम क्या प्राप्त किए नचिकेता ने यमराज्य से ब्रह्म प्राप्तो अभूत मुक्तो अभवत इतर्थ ब्रह्म प्राप्त अर्थात स्वयं ब्रह्म इस प्रकार की अनुभव हो गया ब्रह्म प्राप्तो अभूत मंत्र में दिया इसका अर्थ मुक्तो अभवत मुक्त हो गया कथम कैसे हुआ कहते हैं विद्या प्राप्त विरजो विगत धर्म धर्मो बिमृत्यु विगत कामा विद्याश्च विद्या संवर्थ पहले विद्या प्राप्त किया विद्या प्राप्त करके ब्रह्म प्राप्त हो गया कहते हैं तो बीच में कहते हैं और कुछ हुआ विद्या प्राप्त करके क्या हुआ कहते हैं विरज हो गया विरज अर्थात तो विगत धर्मा तो विगत धर्मा बहुत बहुप्रिय है धर्मस् अधर्मस्ती धर्मा धर्मो अभी नचिकता में लेना है कैसा कहेंगे आगे विग्रह विगतो धर्मा धर्मो यस, यस्मा विगत कहेंगे ना इसलिए दिग्वाची हो गया तो इसमें धर्मा धर्मो धर्म धर्मा धर्मा। यहाँ यहाँ अनिच नहीं होगा क्योंकि पूर्व पद है विगत धर्म धर्म बीरजा का अर्थ ये हो गया और विमृत्यु इसका अर्थ कहते हैं विगत कामा विद्य कामच अविद्या इति कामा विद्य तो यहाँ भी इस प्रकार की विगते कामा विद्य स्म जिसे काम और विद्या ये दोनों चले गए विद्या चला गया तो उसका कार्य काम ये चला जाएगा तो विगत कामा विद्य सन पूर्व अर्थात विद्या प्राप्ति हुआ आगे फिर विरज और भी हो गया उसके बाद फिर कहते हैं कि ब्रह्म प्राप्त अब अनुष्चय हो जाएगा और सर्वत्र कहा जाएगा जिस समय में आपको विद्या होगी उसी समय में ब्रह्म आप हो गए तो कहते ये सब एक साथ होंगे युवापद हो जाएंगे इसलिए कहते हैं ना वो तत्वबोध मनोनाश वासनाक्षय ये सब साथ साथ चलते रहेंगे तत्वबोध तत्व में जितना अधिक निष्ठा होगा ये वासना उतना अधिक क्षय हो जाएगा मन उतना अधिक नाश हो जाएगा चित्त उतना अधिक स्थिर होगा तो तत्व और निष्ठित हो जाएगा ये चलता रहेगा चक्राकार में कब तक कहेंगे विधेय मुक्ति पर्यंत ये चलता रहेगा भूमिका धीरे धीरे बढ़ता जाएगा न ना केवल नाचिकेता एवं केवल नाचिकेता इसको प्राप्त करके बीरजो विमृत्यु और अभूत ये बात नहीं है तो कहते हैं अन्योपी नाचिकेत बद आत्मविद जो अन्य भी नाचिकेता के जैसा आत्मविद अध्यात्ममेव एवं निरुपचरितम प्राप्य तत्त्वमेव इति तत्वमे अभिप्राय अध्यात्म मंत्र में कहा गया अंतिम था अध्यात्ममेव एवं अध्यात्मम अध्यात्म अर्थात निरुपचरितम प्रत्यक स्वरूपम निरुपचरित निरूपचरित अर्थात उपचरित कोई गौण प्रयोग नहीं है नहीं तो अध्यात्म कहते हैं ये तो सभी कोई जानते हैं तो हम है और खाली अधिक शब्द जोड़ेंगे हम हे और आत्मा जोड़ लेंगे उसके साथ तो हम हे आत्मा तो ये नहीं है कहते हैं निरुपचरित कोई गौण प्रयोग नहीं होना चाहिए अध्यात्मम टीका में आत्मा देहम इति वर्ततम अर्थात तो ये शरीर में अर्थात बुद्धि में उपलब्ध होते हैं इसलिए अध्यात्मम कह दिया जाता है अध्यात्मम एवं निरुपचरितम क्या है वो कहते हैं प्रत्यक्ष स्वरूपम वही निरुपचरित रूप हो गया प्रत्यक्ष अर्थात शोधित पदार्थ तत्व प्राप्त्य किसको तत्व वही जो शोधित पदार्थ इति इतप्राय नूप अप्रत्यग्रूप कोई विशिष्ट को जान करके यह ब्रह्मस्व नहीं हो जाएगा न अन्य अन्यूप अन्यूपात अप्रत्यग रूप टीका में प्रत्यक स्वरूप ब्रह्म प्राप्य विमृत्युर्भव न अन्यूप अर्चिरादी मार्गगम्य प्राप्य संयोग से योगावसान्य प्रत्यक्ष को जान करके वो ब्रह्म है इस प्रकार की निश्चय करके <coughs> प्रत्यक्ष स्वरूप ब्रह्म अर्थात अर्थ ज्ञान होने से प्राप्य अर्थ ज्ञान होने से भी मृत्यु और फिर मृत्यु नहीं है न अन्य द्रूप अन्य द्रूप अर्थात कोई विशिष्ट रूप विशिष्ट रूप होगा तो अर्चिरादि मार्ग गम्यम वो तो फिर जाना पड़ेगा तो इसको प्राप्य कोई फिर विमृत्यु नहीं हो जाएगा अरचिरादि मार्ग गम्यम वो बिमृत्यु नहीं होगा क्यों अरचिरादि मार्ग से जा करके कोई लोक को प्राप्ति करेगा तो अभी वो लोक में वो नहीं है अभी प्राप्त करेगा अर्थात अरचिरादि मार्ग से जाकर के लोक को प्राप्त करेगा तो अभी जहाँ है वहाँ से वियोग होगा नया एक लोग सिखाएंगे तो पहले क्रिया होगी क्रिया होने से विभाग होगा विभाग होने से पूर्वोदेश पूर्वोदेश विभाग होने से पूर्वोदेश विभाग पूर्वोदेश से पहले वियोग हो जाएगा आगे फिर उत्तर देश संयोग पूर्व संयोग नाश उत्तर संयोग होगा तो इसी प्रकार की अर्चित आदि मार्ग से गमन होगा तो कहेंगे पूर्व संयोग नाश होगा और उत्तर संयोग होगा एक स्थान से दूसरा स्थान जाएंगे ऐसा होगा तो उनको फिर दूसरे लोग वेदांति लोग सुनाएंगे संयोग से वियोग अवसानत्वात ये नित्य संयोग इसलिए वो लोग भी नहीं मानते कहते हैं नित्य दो नित्यों में जो दो विभू में संयोग नहीं मानेंगे संयोग वियोग वियोग अवसानत्वात् सर्वेक्ष निचया पतनांता समुच्रया संयोग विप्रयोगता मरणान्तम ही जीवितम इस प्रकार कहते हैं तो अर्थात ये न्याय देते हैं संयोग से योग अवसानत्वा सर्वे क्षयांता निचया निचया संग्रह जितना संग्रह करेंगे एक दिन सब क्षय हो जाएगा और स्वयं अगर उसको क्षय नहीं करेंगे स्वयं अगर क्षय कर देंगे तो आपके साथ जाएगा और स्वयं क्षय नहीं करेंगे तो फिर यम राज्य अंतिम में से छीन लेंगे इसलिए कहते हैं स्वयं क्षय कर दीजिए ताकि सा, साथ में जा सकता है सर्वे क्षयता नीचे पतन अंता समुच्रेया तो उठेंगे तो फिर एक दिन गिर ही जाएंगे ये जितना उठेंगे रामायण में आता है ना एक पक्षी तो उनने लगा कि आज तो सूर्य को स्पर्श कर लूंगा फिर क्या हो गया बेचारा तो गिर गया फिर और उठ ही नहीं पाया तो संपाती संपाति ना उसका नाम तो पतन पतन आंता समुच रहा संयोग विप्रयोग आता यहाँ दे दिए संयोग कहीं भी संयोग होगा फिर विप्रयोग होगा संयोग होकर के सुख मिला फिर विप्रयोग होकर के दुख मिलेगा इसलिए कहेंगे साधु हो गया एकाकी विचरित विद्वान कुमार या युवक अंकण अकेला चले साथ बनाएंगे तो फिर एक दिन दुख भी होगा जिस चीज से प्रकृति का नियम है जिस चीज से सुख मिलेगा उसी से एक दिन दुख मिलेगा तो ये प्रकृति का नियम है इसको सतर्क होकर के चलना है नहीं तो बार बार उंगली जलेगा पतनांता समुच्रया है न संयोग का विप्रयोगता मरणान्तम ही जीवितम तो जीवन कितने दिन तक रहेगा तो अंतिम में मृत्यु होगा एवं शब्द से सह संबंध एवं वित्त मंत्र में दिया एवं है एवं शब्द बीत के साथ अन्वय होगा बीच में यो आ गया अष्टादश मंत्र इसके साथ उपनिषद समाप्त हुआ और आदि में जैसा अंत में भी इसी प्रकार की यह शांति मंत्र होने से कवच जैसा रक्षा करता है तो यह शस्त्र प्रहाराणाम कवचम विनिवारकम तथा दैवोपघातानम शांतिर्भवति बारकम इस प्रकार कहते हैं यथा शस्त्र प्रहाराण कवचम विनिवारकम कवच जो होता है शस्त्र प्रहार को जैसे वो हटाता है आघात नहीं होता है तथा दैवोपातानम दैव का जो उपघात है तो वो सब उनका शांतिर्भवति बारकम ये जो शांति मंत्र करते हैं वो सब उसका वारक निवारण करता है इसलिए शांति मंत्र अर्थात ये उपनिषद पाठ से अधिक महत्वपूर्ण है नहीं तो है, युद्ध में गया महान धनुर्धर है किंतु तो कवच नहीं है जैसा है ऐसा उसका तो हमेशा आधा दृष्टि रहेगा कैसे शरीर को बचाएं बाकी आधा दृष्टि रहेगा कैसे युद्ध करें वो तो मारा ही जाएगा तो इसलिए शांति मंत्र ये सब ठीक है पूरा हो जाने से नहीं तो ये सब बुद्धि ऐसी नहीं होनी चाहिए इसलिए व्याघात हो जाता है इस प्रकार के लोग ज्यादा दिन अध्ययन नहीं करते फिर ठीक है शिष्याचार्यो शिष्याचार्ययोः न्यायन विद्याग्रहण प्रतिपादन निमित्त दोष प्रशमनार्थ इ शांतिर उच्य थे शिष्याचार्यो अन्यायेन विद्याग्रहण निमित्त दोष प्रशमनार्थ शिष्य और आचार्य तो प्रमाद कृत और अन्यायन विद्याग्रहणम आचार्य से कभी हो सकता है कि प्रमाद हो गया अर्थात देख करके आना चाहिए किंतु देखा नहीं क्यों कहने और कहीं प्रपंच में व्यस्त हो गए तो ये सब प्रमाद हो जाएगा अर्थात विद्या ठीक प्रतिपादित नहीं होगा तब तो फिर विद्यार्थियों का मन में होगा कि हमको ग्रहण नहीं हो रहा है और विद्यार्थियों में अन्यायन विद्याग्रहण तो अन्याय अर्थात जैसे सब कहा गया है समर्पण श्रद्धा आज्ञा पालन ये सब होना चाहिए नहीं होने से कहेंगे आचार्य में प्रसन्नता नहीं रहेगी तब तो फिर विद्याग्रहण नहीं होगा अन्याय है न विद्याग्रहण प्रतिपादन निमित्त विद्याग्रहण और विद्या प्रतिपादन प्रतिपादन करना आचार्य का कार्य है ग्रहण करना ये शिष्य मतलब विद्यार्थियों का कार्य है अगर इसमें कोई प्रमाद हुआ प्रमाद अर्थात जैसे कर्तव्य होना चाहिए नहीं हो पाया इसके लिए जो दोष होता है दोष शांति रुच्यते, यह शांति मंत्र कहलाता है सहनाववतु वह सहना सह नौ भुनकु सह वीर करवा वह तेजस्वीना बधितमस्तु माँ ओम शांति शांति शांति सह नव अवतु अवतु और परमात्मा नव आवाम हम दोनों को तो सह एक साथ अर्थ प्रकाशन करती उपनिषद का अर्थ प्रकाश हो और सह नव भुनक्तु फिर भुनक्तु वही परसमी हो गया तो अवतु भुजो अनवने आत्मनिपद होगा अनवन अर्थात भक्षण भक्षण अर्थ में आत्मनिपद पालन, पालन, पालन, पालन अर्थ में परश परसमी पद दिया पालन अवतु तो, के यहाँ क्या करेंगे फिर कहते फल प्रकाश न पहले विद्या अर्थ प्रकाश हो आगे उसका फल प्रकाश हो विद्या का फलो क्या है ब्रह्म विद्या का फलो मोक्ष तो वो भी अर्थात तो वो भी हमको प्राप्त हो सह वीरियम करवा वह हम दोनों का जो सामर्थ्य विद्या विद्याजन्य सामर्थ्य उनको साथ साथ हो आचार्य में सामर्थ्य तो होता ही है उसका तो अवन रक्षा पहले हो ही गया है इसलिए अन्यत्र भाष्यकार कहते हैं शिष्य को मुख्यतया ये करना है विद्यार्थियों को सहवीरियम करवा वही अर्थात विद्या का जो सामर्थ्य वो हम दोनों में है हो विद्या का सामर्थ्य अर्थात द्वैत तो तिरस्कार करने का जो सामर्थ्य है यही विद्या का सामर्थ्य बलो है बलो कहा जाता है अन्यत्र द्वैत तिरस्कार विषय तिरस्कार करने का सामर्थ्य तेजस्विना अधीतम अस्तु तेजस्वीनऊीतम अस्तु तेजस्विनो ये द्वितीय मतलब तो प्रथमा दिवचन दिया ष्ठी ले लेंगे तेजस्वीनोर हम दोनों तेजस्वी है हम लोग का जो अधतम जो हम अध्ययन किए तो वो अर्थात अधीतम अस्तु अर्थात हम दोनों का जो अधत वो अर्थात सदअीत हो हम दोनों तेजस्वी है हमारा जो अध्ययन हुआ ये सदअ्ययन हो इस प्रकार की मां विद्वेशा वह ही तो हम दोनों परस्पर में विद्वेषा न करें विद्वेश तो होता नहीं क्योंकि विद्वेष अगर होगा तो फिर विद्या का तो ग्रहण ही नहीं है तो फिर भी कहा जाता है अर्थात शिष्य अत्यधिक अविवेक हो जाने से कभी विद्वेष हो जाता है भाष्य में एक जगह में बृहदारण्य को मैं कहे हैं किस मंत्र में आया ये चतुर्थ ब्राह्मण में अंतिम अंतिम ही आया भाष्य में कि अर्थात शिष्य कभी अभिव्यक्ति हो जाने से वो अर्थात हाँ। यह आचार्य हमको सही मार्ग में लेता नहीं गलत मार्ग में ले जा सकता है इस प्रकार के शिष्य कभी अर्थात विद्यार्थी कभी समझ ले सकता है तो वहां भाष्यकार कहते हैं ये तो अभिव्यक्ति विद्यार्थी इस प्रकार की सोचेंगे सह नव आवाम अवतु पालयतु विद्यावरूप प्रकाशन नव नव अर्थात आवाम हम दोनों को सह अवतु अवतु अर्थात पालयतु विद्या स्वरूप प्रकाशन न अर्थत विद्या का जो स्वरूप अर्थात ब्रह्म विद्या उसका स्वरूप प्रकाशन अर्थात हमको ब्रह्माकार वृत्ति हो कह क पालयतु कौन पालन करेगा कहते हैं स परमेश्वर वही परमेश्वर और कौन है परमेश्वर कहते हैं उपनिषद प्रकाशित उपनिषद्भि प्रकाशित उपनिषद के द्वारा इसलिए औपनिषद औपनिषद कहा जाता है उपनिषद भी उच्यते ज्ञाप्यते औनिषद उपनिषद के द्वारा जो प्रकाशित परमात्मा हम दोनों को रक्षा करे विद्या का स्वरूप प्रकाशन करके, कर करके अर्थात हमको ब्रह्माकार वृत्ति हो किंच सहन भुनक हम दोनों को पालन करे अर्थात तत्फल तो प्रकाशन अर्थात मुक्ति ये भी हम दोनों को हो नव हो पालयतु सहएव आवाम विद्या कृतम वीरम सामर्थ्यम करवा वह निष्पादया वह आवाम हम दोनों को विद्या कृतम विद्या के चलते जो वीर विद्या अर्थात तो ऐक्य अनुभव हो रहा है ऐक्य अनुभव होगा तो फिर द्वैत का और कहाँ सत्य रहेगा वही हो गया अर्थात तो विषय तिरस्कार सामर्थ्य तो केवल स्वरूपों में स्थिति विषय सब तिरस्कार हो जाएंगे करवावहे हम दोनों करेंगे मतलब हम दोनों को ये संपादन हम करेंगे निष्पादया वह किंच तेजस्विनऊ तेजस्विनोर आवयोर यदअीतम तद शोधित अस्तु मंत्र में है तेजस्विनऊ तो ये द्वितीय है प्रथमा दिवचन है तो इसका अर्थ कहते हैं तेजस्विनोर अर्थात षष्ठी इसका अर्थ अवयो हो हम दोनों का यद अधितम तद सुअधितम अस्तु जो अध्ययन हम लोग किए हैं वो सुअधितम सुधितम अर्थात विस्मरण न हो जाए नहीं तो आगे आगे अध्ययन करेंगे पीछे पीछे भूल जा रहे हैं ये तो लघु में सभी को स्मरण मतलब सभी को अनुभव होगा जो लोग लघु पढ़े होंगे तो आगे आगे पढ़ते चलेंगे पीछे पीछे भूलते जाएंगे पढ़ाने वाला हर रोज कहेगा क्या भाई उसको भूल गए तो उसी बात को हम कितना बार समझाएगा से कैसा भूल जाते हैं इसलिए कहा जाता है छुट्टी आया तो फिर पारायण करना है हाँ प्रथम प्रथम हमको अर्थ स्मरण न हो किंतु कम से कम सूत्र और वृत्ति तो ये स्मरण हो जाए अर्थ स्मरण होना और थोड़ा अभ्यास होने से धीरे धीरे होता है किंतु सूत्र वृत्ति तुरंत आ जाना चाहिए हाँ हाँ ये सूत्र लगा और वृत्ति ये है फिर धीरे धीरे अभ्यास होता है किंतु लघु पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है इसलिए तो यहाँ का सब परंपरा है लघु पढ़ता है मतलब और कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं तो महाराज जी कहेंगे सुबह एक पाठ उपनिषद में बैठ जाना है क्या है वही दिन भर के लिए वेदांत तो हो गया बाकी लघु पढ़ना है तो लघु ही पढ़ना है तो फिर ऐसे लोगों को ही एक साल में लघु आ जाता है फिर योग्यता आ जाता है आगे फिर उनको विद्या का आनंद होता है तो ये व्याकरण इत्यादि नहीं पढ़ने से तो फिर वो विद्या में वास्तव अर्थात शास्त्र में आनंद नहीं होता है ये एक प्रकार की अध्ययन हुआ मतलब व्याख्यान हुआ कि तेजस्वी का अर्थ तेजस्वी नौ अथवा तेजस्वी नौ नौ अर्थात आवाभ्याम यदीतम तद अतीब तेजस्वी वीरवध अस्तु तेजस्वी नौ आवाभ्याम आवाभ्याम का अर्थ अगर तृतीया करेंगे हम दोनों के द्वारा यद अधीतम तद अतीब तेजस्वी वीर्यवध अस्तु चतुर्थी करेंगे तो यदीत तो आवाभ्याम हम दोनों के लिए अतीब तेजस्वी वीरवत अस्तु ये दोनों प्रकार की हो जा सकता है मां मिदाव शिष्याचार्य अन्वन प्रमादृत अन्याय अध्ययन अध्यापन मां देश निमित्त द्वेश मंत्र मा हं। में मां विदाव अर्थात शिष्याचार्य अन्वन्य प्रमादत परस्पर में प्रमाद हुआ परस्पर में अर्थात आचार्य अपना प्रमाद कर गया शिष्य अपना प्रमाद कर गया अन्याय अध्ययन अध्यापन दोष निमित्त अध्ययन अन्याय उपाय से करना चाहते हैं अथवा अध्यापन उसमें भी अन्याय करते हैं, द्वेषम माँ करवा वह तो जैसा अर्थात विद्यार्थियों का जैसे उद्यम करके अर्थात समझना है आचार्यों का भी कर्तव्य होता है समझाना है ऐसा छोटे महाराज श्री कहते थे ना मैदान में बोलते थे हम पत्थर को भी लघु पढ़ा दे सकता है तो यही कहते हैं अर्थात कितना साम अध्यापन में अर्थात कितना सामर्थ्य है तो एक दो बार कहें समझ नहीं पाया फिर भी समझाना है एक बार किसको ग्रहण किया तो फिर तो उसको समझाना है द्वेषम माँ करवा वही ये दोष निमित्त द्वेष नहीं करें शांति ही शांति ही शांति शांतिरिति त्रिर्वचनम सर्वदोष इति ओमिति शांति ही शांति ही शांति तीन बार कहा गया सर्वदोष तो ये आध्यात्मिक आधिभौतिक आधिदैविक तीन ही प्रकार की इतने ही तो होते हैं दुख होते हैं ये सब का उपशमनाथम इति ओमिति ये जो इति ओमिति अर्थात भगवान भाष्यकार यह मंगलाचरण कर दिए ओम शांति कर दिए अच्छा इति इति इति उपनिषदी उपनिषदी उपनिषदी द्वितीय अध्यायः तृतीय द्वितीयो द्वितीय द्वितीयाध्याषद्वध्याय तृतीय द्वितध्यावी स श्रीमत् ये श्रीमत्परम्रजकाचार्य गोविंद भगवतपादशिष्य श्रीमद्दाचार्य श्रीशंकर भगवत काटकोपनिषदभाष्ये द्वितय साठको उोपनिषदभाष्यटीका्वतीध्याल स्रीमत्परम्राजकाचार्य श्रीमद्द्श्शुद्धानंदपूज्यपादिष्य आनंद ज्ञान विरचि काटकोपनिषदभाष्य व्याख्या द्वितियाध्याय साम अभी बड़े महाराज जी कहते हैं नीचे टिप्पणी देख लीजिए अंतिम टिप्पणी कहीं लिखे हैं संख्या नहीं है नहीं है अच्छा ठीक है अधित्याचार्येभ्यो विष्णुदेवाख्य भिक्षुणा गिरी स्वमन निरमायी सुटिपणम आचार्य पादे गिरी भिक्षुणा अध्यय स्वनस तुष्टी सुटिप्पणम निरमाई निरमाई कहाँ का रूप हो गया कर्मणि प्रयोग हो गया आचार्य पादे भे चतुर्थ पीठाधीश्वर जी महाराज जी तो, और ये प्रकाशानंद जी महाराज भी थे तो विष्णुदेवाख्य गिरीना भिक्षुणा बड़े महाराज जी नाम कहते हैं भिक्षु संयासी अधित्य अध्ययन करके अभी सुटिप्पणम निरम निरमाई क्यों कहते हैं स्वमन स्तुष्टि अर्थात तो अपना मन के संतोष संतोष अर्थात तो तो और अधिक आनंद बढ़े तथा तो स्थिति और बढ़े आज तो यह कठोपनिषद पूरा हुआ कल से प्रश्नोपनिषद विचार करेंगे ओम संग मित्र संग